संक्षिप्त महाभारत आशमेधिक पर्व चित्रांगदा का विलाप बब्राहन का शोक उलोपी के प्रयत्न से अर्जुन का पुनः जीवित होना तथा तो उन सब की बातचीत, पान जी कहते हैं जन्मेजय चित्रांगदा पतिवियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करते हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी कुछ तो देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा कन्या उपी दिव्य रूप धारण के सामने खड़ी है उसे देखकर चिंतांगदा कहने लगी, उलूपी, देखो, तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बार-बार कर समरविजय अर्जुन की हत्या की हत्या है। रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी जी भर कर देख लो तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली और बड़ी पतिव्रता हो ना इसी से तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं बहन मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ तुम उन्हें जीवित कर दो कल्याणी तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है अतः तुम स्वामी को जिला सकती हो आर्य मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती मुझे तो इन पति के ही लिए अत्यंत शोक हो रहा है जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अतिथि घोड़ा छुड़वा दिया है तुम्हें तुम्हारा युधिष्ठिर की यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है फिर यहाँ कैसे सो रहे हो समस्त कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन है तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया इसके बाद वह उलूपी से फिर कहने लगी उलूपी पतिदेव पृथ्वी पर मरे पड़े हैं इन्हें अच्छी तरह देख लो तुमने बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए किंतु निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा हो जानी चाहिए विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं बनाई है तुम्हारा भी इनके साथ वही संबंध है। सामर्थ्य हो तुम्ही बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए उनके बिना मैं आघात शोक में डूब रही हूं और तुम्हारे सामने जहां ही अर्थात आमरण उपवास के लिए बैठती हूं उलूपी से ऐसा चित्रांगदा धारण करके चुपचाप बैठ गई तदनंतर राजा बब्राहन को होश हुआ वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा हाय जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय करके बैठी हुई है इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? संग्राम में जिनका वध करना तुम्हारे दूसरे के लिए नितांत कठिन है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज यह मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते हाय मुझे धिक्कार है ब्राह्मणों मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी एवं महापापी हूं बताइए मेरे लिए अब कौन सा प्रायश्चित है नागराज की पुत्री उलूपी देखो आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा किंतु माँ मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ अब इस शरीर को नहीं धारण करूंगा जहां मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा ऐसा कर, कर राजा बब्रुवाहन ने दुख शोक से पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेत के साथ इस प्रकार कहा संसार के चराचर प्राणियों तथा माता उलोपी आप सब लोग सुने मैं सच्ची बात बता रहा हूं। यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सूखा डालूंगा पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है ये धनंजय महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। अर्जुन कुमार बब्रवाहन ने पुनः आगमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुप चाप बैठ गया तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया नागो के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई उसे हाथ में लेकर नागराज कुमारी ने बब्राहन से कहा बेटा, उठो, शोक करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं मनुष्य मात्र के लिए अजय इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते या तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती भर भी शंका न करो ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी है युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते लो मैं यह दिव्य ले आई हूँ यह अपने स्पर्श से सदा मेरे मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है इसे अपने पिता की छाती पर रख दो इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखाई देंगे उलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बब्रूवाहन ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वह मड़ी रख दी उसके रखते ही वीर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे अपने दिव्य फूलों की वर्षा की देवताओं की धुंदुभिया बिना बजाय मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बज उठी आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी महाबाबू अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवाहन को छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे में ही उठ को दूर पर खड़ी हुई बब्रुवाह की माता पर उनकी पड़ी। जो शोक से हो रही थी। उसे अर्जुन ने से पूछा कल्याणी इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवाहन की माता के आने का क्या कारण है मुझसे या बब्रुवाहन से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्रंगदा दे चित्रांगदा ने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया यह प्रश्न सुनकर उड़ी हंस पड़ी और बोली आपने या ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है प्रणना तो बब्रुवाह की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है यह तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है जहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया है वह सब बदलाती हूँ सुनिए पहले आपके चरणों पर मस्तक झुका मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है इसलिए आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया पहले की बात है मैं गंगा जी के तट पर गई थी वहां भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए उन सब ने गंगा जी से मिलकर यह भयंकर बात कही देवी सांतनुनंदन नंदन तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सभ्य साची अर्जुन ने उनका वध किया है इस अपराध के कारण हम उन्हें श्राप देना चाहते हैं इसके लिए आप आज्ञा दीजिए यह सुनकर गंगा जी ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से यह सारा समाचार कर सुनाया यह सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए करने करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना पर ने प्रसन्न होकर कहा, महाभाग मणिपुर का तरुण राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने बाणों से उन्हें मार गिराएगा उस समय उनको इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा अब तुम अपने स्थान को जाओ वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे यह बात बताई इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते पुत्र तो अपना आत्मा ही है इसीलिए इसके हाथ से जहां आपकी पराजय हुई है लोपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया ये कहने लगे देवी तुमने जो कुछ किया है उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है से ऐसा कहकर चित्रांगदा को सुनाते हुए वे बब्रूवाहन से बोले बेटा आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिषर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है तो अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना पिता के स्नेह पूर्ण वचन सुनकर बब्रूबाहन की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए वह बोला धर्मज्ञ आपकी आज्ञा से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन का काम करूंगा इस समय आपसे एक प्रार्थना है। आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपने दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए, यह भी आपका घर है इसमें एक रात सुख पूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा यह सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार से कहा महाबाहू यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक मैं तुम्हारे नगर में नहीं प्रवेश कर सकता का अपनी के चलता है इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है अतः तुम्हारा कल्याण हो मैं अब जाऊंगा मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है तद अंतर बब्रुवाहन ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपनी दोनों भारियाओं की अनुमति लेकर वहाँ से चल दिए